आंटी क्लारा ब्राउन ऑफिशियल पाइनियर लेखन लिंडा लवरी चित्रांकन जैनस्ली पोर्टर हिंदी वॉइस ओवर पार्थो मुखर्जी सेंट लुइस मिसौरी, अट्ठारह क्लारा ब्राउन ने सूखी मछलियों के ड्रमों के पीछे से अपना रास्ता बनाया वो कपास की गांठों के पास से गुजरी सब जगह लोग नावों से बोरे और बक्से उतार गोदी पर फेंक रहे थे वे अपना सारा सामान मिसिसिपी नदी से नीचे सेंट लुइस ले आए थे जल्द ही वे अपने सामान को ढके हुए वैगनों में लोड करेंगे और वे पश्चिम की ओर जाएंगे रॉकी माउंटेन में सोने की खोज की कहानियां चारों ओर फैल रही थी सभी लोग अमीर बनने की उम्मीद कर रहे थे क्लारा अजनबियों के एक समूह के पास गई उसने पूछा कि क्या वे कोलोराडो जा रहे थे एक बड़ा गोरा आदमी पीछे मुड़ा उसने क्लैरा से पूछा कि एक औरत गोदी पर क्या कर रही थी और वो भी काली औरत उसने औरत को ऊपर देखा उसने उसे नीचे देखा फिर उसने क्लारा से कहा कि वो मिसोरी नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि क्लारा एक गुलाम थी क्लारा ने गर्व से अपने हाथ में पकड़े कागजात लहराए उसने अपना सर उठाकर कहा कि वो अब गुलाम नहीं थी वह क्लारा ब्राउन थी और उसके हाथ में उसकी स्वतंत्रता के कागजात थे सभी लोगों ने क्लारा को घूरा अठारह में बहुत से गुलामों को मुक्त नहीं किया गया था लेकिन जब क्लारा के आखिरी मालिक की मृत्यु हुई तो फिर क्लारा ने अपनी स्वतंत्रता खरीदी उसके लिए उसे बहुत सारा पैसा देना पड़ा और बहुत सारा काम भी करना पड़ा लेकिन सत्तावन साल की क्लारा अब एक आजाद औरत थी क्लारा ने लोगों से कहा कि उसके पास अब कोलोराडो जाने के लिए पैसे नहीं बचे थे लेकिन वो उनके लिए रास्ते में काम करेगी उन मर्दों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे अमीर बनने का सपना सोचने में बहुत व्यस्त थे वहां पर उनका खाना कौन बनाएगा उनके कपड़े कौन धोएगा क्लारा ने कहा कि वो उनका खाना पकाएगी और उनके कपड़े धोएगी ये सुनकर उन लोगों के चेहरे पर मुस्कान खिलौठी फिर उन लोगों के समूह का इंचार्ज क्लारा की ओर बढ़ा मेरा नाम कर्नल वर्ड्सवर्थ है उसने कहा उसी समय क्लारा ब्राउन को पता चल गया कि वो भी पश्चिम की ओर जरूर जाएगी क्लारा अपने कपड़े धोने के टब और बॉयलर पैक करने घर गई उसकी सबसे अच्छी दोस्त बेकी जॉनसन ने उसकी मदद की बेकी क्लारा के लिए बहुत उत्साहित थी खदान मजदूर सोने के खोज में पश्चिम जाकर अमीर बन रहे थे क्या क्लारा भी वहां जाकर अमीर बनेगी क्लारा की आंखों में अचानक आंसू आ गए उसके लिए अमीर होना अच्छा होगा लेकिन वो असल में एक और कारण से कोलोराडो जा रही थी उसे उम्मीद थी कि उसकी बेटी एलिजा जेन वहां होगी क्लारा एक बार सिर्फ फिर से अपनी बेटी का प्यारा चेहरा देखना चाहती थी क्लारा को कई बार अलग अलग गुलाम मालिकों को बेचा गया था वो वर्जीनिया केंटकी, कैंजस और मिसौरी में रह चुकी थी 25 साल पहले केंटकी के मालिक ने एलिजा जेन को बेच दिया था तब वो केवल 10 साल की थी क्लारा ने उसे फिर कभी नहीं देखा था जिस क्षण क्लारा अठारह में मुक्त हुई उसने एलिजा की तलाश शुरू कर दी थी उसने सभी लोगों से पूछा कि क्या उन्होंने उसकी बेटी को कहीं देखा था वह अपनी बेटी को पहचानने की उम्मीद में पास से गुजरते लोगों के चेहरों को घूरती थी इसलिए क्लारा पश्चिम की ओर जा रही थी उसने सोचा कि एलिजा के मालिक उसे वहां ले गए होंगे अगली सुबह जोर से चिल्लाने और बैलों के खर्राटों के साथ वैगन ट्रेन बाहर निकली हर वैगन में ऊंचाई तक सामान लदा था खुदाई के लिए भारी उपकरण थे आटे और चावल के बोरे सेब की टोकरिया चाय के डिब्बे थे ज्यादातर मजदूर मर्द अकेले जा रहे थे कुछ अपनी पत्नियों को भी साथ लाए थे क्लारा ने सबका ख्याल रखा हर दिन वो कैंप फायर पर खाना पकाती थी वो सूखने के लिए भैंस का मांस लटकाती थी जब लोग बीमार होते तो क्लारा चाय पिलाकर और जड़ी बूटियों से उनका इलाज करती थी फिर भी क्लैरा के साथ कैसे पेश आना है ये उन मर्दों को नहीं पता था क्लैरा को वैगन में सवारी करने की अनुमति नहीं थी वो प्रतिदिन बैलों के साथ साथ चलती थी रात में मर्द बहस करते थे कि क्या गुलामों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए वो इस बात पर भी बहस करते कि क्लारा को कहां सोना चाहिए क्या उसे अन्य महिलाओं के साथ वैगनों में सोना चाहिए या उसे बाहर मवेशियों के साथ सोना चाहिए पुरुषों को यह नहीं पता था कि क्लैरा की माँ एक चिरौकी इंडियन थी अगर उन्हें यह पता चलता तो क्लैरा के लिए वो और भी बुरा होता रात को क्लैरा किसी वैगन के नीचे जमीन पर सो जाती थी वो 680 मील पैदल चली अठारह के जून में वैगन ट्रेन डेनवर कोलोराडो पहुंची क्लारा थकी हुई थी लेकिन वो काफी रोमांचित थी यहां कोलोराडो में वो अपने लिए एक नया जीवन शुरू करेगी सेंट्रल सिटी कोलोराडो अठारह सो डेनवर सोने के खनन को लेकर अफवाओं से भरा था लोग सेंट्रल सिटी को गोल्ड कंट्री का दिल बुलाते थे लेकिन डेनवर सेंट्रल सिटी से बहुत दूर था वहां पहुँचने के लिए दो सप्ताह पहाड़ी सड़कों पर 40 मील दूर की खतरनाक यात्रा करनी होती थी वहां पहुँचने का एक मात्र रास्ता कोच था लेकिन सार्वजनिक कोचों में काले लोगों को जाने की अनुमति नहीं थी क्लारा के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वह एक निजी कोच का खर्चा उठा सके लेकिन उसने बहाना बनाया कि वो ड्राइवर की नौकरानी थी किसी को ये नहीं पता था कि उसने उसे सवारी के लिए ड्राइवर को पैसे दिए थे वो कानून तोड़ रही थी वो जेल जा सकती थी सौभाग्य से क्लारा और उसके कपड़े धोने का टब सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंचे सेंट लुइस की गोदी में भीड़ और शोर था लेकिन सेंट्रल सिटी कोलोराडो की तुलना में वो बहुत शांत था सेंट्रल सिटी में खनिक बंदूकें साथ रखते थे गली के कोनों में लोग हाथापाई करते थे चीख पुकार और फायरिंग के बीच रात को सोना मुश्किल हो जाता था सोने की खोज ने लोगों को थोड़ा दीवाना बना दिया था फिर भी क्लारा वहां आकर बहुत खुश थी कुछ ही दिनों में उसने अपनी एक दुकान खोल ली कोलोराडो में क्लारा ने एक लॉन्ड्री चलाई थी इतने साल एक गुलाम जैसे काम करने के बाद क्लारा एक उत्कृष्ट लॉन्ड्री मजदूर बन गई थी सोने के खनिक उसके पास अपने कपड़े धुलवाने लाते थे जल्द ही वो हर कमीज के लिए 50 सेंट कमा रही थी वो उस समय वो बहुत ज्यादा पैसा था अठारह में पचास सेंट से पांच डबल रोटियां खरीदी जा सकती थी क्लारा ने जल्दी ही अपनी कमाई से और अधिक पैसा बनाना सीख लिया उसने डेनवर बोल्डर और आइडाहो स्प्रिंग्स कोलोराडो में जमीन खरीदी उसने सेंट्रल सिटी में सात घर खरीदे कुछ ही वर्षों में उसके पास 10,000 डॉलर की जमीन और पैसा था अब क्लारा ब्राउन अमीर बन गई थी फिर भी वो हर दिन एलिजा जैन की खबर का इंतजार करती थी सेंट्रल सिटी में किसी को एलिजा जेन की खबर नहीं थी क्लारा की दोस्त बेकी को भी कोई खबर नहीं थी पर दुनिया की सारी दौलत भी क्लारा को अपनी बेटी को फिर से देखने जैसी खुशी नहीं दे सकती थी जब क्लारा कोलोराडो में रह, रह रही थी तभी गृह युद्ध शुरू हो गया था दक्षिणी राज्यों के लोग नहीं चाहते थे कि गुलाम आजाद हों, उत्तरी राज्यों के लोग चाहते थे कि गुलामी खत्म हो दोनों तरफ के सैनिकों ने चार साल तक लड़ाई लड़ी अठारह में युद्ध समाप्त हुआ उसके तुरंत बाद सभी गुलामों को मुक्त कर दिया गया क्लैरा ने एक बार फिर अपनी बेटी की तलाश करने का फैसला किया वो केंटकी जाएगी वहीं पर एलिजा जेन का जन्म गुलामी में हुआ था क्लारा को उम्मीद थी कि उसकी बेटी वहीं पर होगी केंटकी 1866। क्लारा ने अपनी लॉन्ड्री बंद कर दी और वापस केंटकी की लंबी यात्रा की वहां अब सब कुछ बदल गया था गृह युद्ध ने घरों और परिवारों को नष्ट कर दिया था कई बड़े वृक्षारोपण यानी प्लांटेशन नष्ट हो गए थे जो लोग गुलाम थे उन्हें पता नहीं था कि अब उन्हें काम कहा मिलेगा उनके पास न घर था और न पैसा उनमें से कुछ शिविरों में रह रहे थे और अपने भविष्य के बारे में सोच रहे थे क्लारा कई मुक्त दासों से मिली उसने सभी से पूछा कि क्या वे एलिजा जेन नाम की किसी महिला को जानते थे उसने एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा की वो एक शिविर से दूसरे शिविर में गई लेकिन उसे अपनी बेटी का कोई पता नहीं चला क्लारा खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी एलिजा की कोई खबर ना मिलने से उसका दिल टूट गया था अपने पूरे जीवन में क्लारा का मानना था कि कठिन समय में भगवान ने ही उसकी मदद की थी इसलिए उसने भगवान से पूछा कि उसे क्या करना चाहिए क्लारा की प्रार्थनाओं ने उसे एक नया परिवार शुरू करने को प्रेरित किया वह क्लारा और एलिजा जैसे लोगों का परिवार होगा उसमें ऐसे लोग होंगे जो अपने माता पिता या अपने बच्चों को नहीं ढूंढ पाए थे क्लारा ने अपने पैसे गिने उसके पास छब्बीस नए मुक्त दासों को अपने साथ कोलोराडो वापस लाने के लिए पर्याप्त पैसा था उनमें से कुछ उसके रिश्तेदार थे पर ज्यादातर अजनबी थे क्लारा के नेतृत्व में उसका नया परिवार एक वैगन ट्रेन में पश्चिम की ओर चला इस बार सभी का किराया चुकाया गया और सभी वैगनों में सवार हुए कोई भी पैदल नहीं चला 1860 में पूरे डेनवर में केवल 23 अश्वेत लोग थे ठीक 6 साल बाद क्लैरा छब्बीस लोगों के अपने परिवार के साथ वहां आई उन आजाद गुलामों की खबर अखबारों में छपी अखबारों ने कहा कि गुलाम को लोराडो में गीत गाते और नृत्य करते हुए आए थे क्लारा ने प्रत्येक व्यक्ति को एक घर या जमीन का टुकड़ा दिया उसने उन्हें अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना सिखाया बदले में उसके परिवार ने एलिजा जेन के बारे में अन्य लोगों से पूछताछ की पर कुछ ही सालों में क्लारा का सारा पैसा खत्म हो गया कुछ चोर व्यवसायियों ने उसे धोखा भी दिया बाढ़ में उसने अपनी कुछ जमीन भी खो दी फिर भी वो खुद को अमीर महसूस करती थी उसके पैसे से कई लोगों ने एक नया मुक्त जीवन शुरू किया था लेकिन क्लारा अब बूढ़ी हो रही थी अपना ख्याल रखने के लिए उसे अब पैसों की जरूरत थी जब पाइनियर बूढ़े हो जाते तो कोलोराडो राज्य उन्हें उनके काम के बदले में और जमीन बसाने यानी सेटल होने के बदले में पैसा देता था इन पैसों को पेंशन कहा जाता था अठारह से पहले कोलोराडो में बसने वाला हर कोई व्यक्ति ऑफिशियल पाइनियर होता था क्लारा वहां पर अठारह में आई थी लेकिन जब उसने अपनी पेंशन लेने की कोशिश की तो उसे कुछ अजीबोगरीब नियम मिले किसी आधिकारिक पाइनियर का गोरा होना जरूरी था और किसी ऑफिशियल पाइनियर का पुरुष होना जरूरी था एक काली महिला को पाइनियर पेंशन नहीं मिल सकती थी क्लारा अपनी दयालुता के लिए मशहूर थी उसने हमेशा उन लोगों की मदद की थी खासकर जो भूखे या बीमार थे या जिनकी त्वचा के रंग के कारण उनसे बुरा व्यवहार किया गया था हर कोई उन्हें आंटी क्लारा ब्राउन बुलाता था पर इस बार क्लारा ने लोगों से मदद मांगी क्लारा ने अपने दोस्तों से बात की लोगों को लगा कि क्लारा ने वहां इतना जरूर किया था जो कोलोराडो के किसी भी खनिक ने किया था फिर लोगों ने अखबारों को पत्र लिखे उन्होंने क्लारा की समस्या के बारे में सिटी हॉल में भाषण दिए उसके बाद नियम बदले गए आंटी क्लारा ब्राउन कोलोराडो की पहली आधिकारिक पाइनियर बनी जो गोरी नहीं थी उन्हें वो पेंशन मिली जिसकी वो सच में हकदार थी काउंसिल ब्लफ्स आयोवा अठारह जब क्लारा 80 साल की थी तब उन्हें अपनी पुरानी दोस्त बेकी जॉनसन का एक पत्र मिला बेकी आयोवा में जाकर बस गई थी धीरे धीरे क्लारा अंधी होती जा रही थी उन्हें बेकी की चिट्ठी पढ़ने के लिए आंखों पर काफी जोर डालना पड़ा पोस्ट ऑफिस में बेकी की मुलाकात एक महिला से हुई जिसका नाम एलिजा जेन था वो गुलाम थी जब वो दस या ग्यारह साल की थी तब उसे उसकी मां से अलग कर दिया गया था एक क्षण के लिए क्लारा का दिल रुक गया क्या वो उनकी बेटी हो सकती थी तुरंत आओ बेकी ने पत्र में लिखा था लेकिन क्लारा के पास यात्रा के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे क्लारा के दोस्तों ने खबर सुनी उन्होंने अखबार में लेख लिखे और उनकी यात्रा के पैसे इकट्ठे करने के लिए एक रात्रि भोज का आयोजन किया फिर बसंत के शुरू में क्लारा काउंसिल ब्लफ्स आयोवा जाने वाली ट्रेन में चढ़ी रास्ते में उनके दिमाग में 50 साल पहले वाले केंटकी की याद तरोताजा हो रही थी उन्हें गुलाबी पोशाक पहने अपनी छोटी लड़की की याद आई जो नीलामी के लिए मंच पर खड़ी थी एलिजा जेन इतनी डरी हुई थी कि उसने भीड़ के सामने उल्टी कर दी इससे उसके मालिक बहुत नाराज हुए थे क्योंकि अगर वो बीमार दिखती तो मालिकों को उसके लिए कम पैसे मिलते क्लारा उन सभी गोरे लोगों को दूर धकेलकर मंच पर पहुंचना चाहती थी वह अपनी छोटी बच्ची को वापस छीनना चाहती थी और उसे अपने कलेजे से लगाना चाहती थी उसके बजाय एलिजा जेन को बेच दिया गया उसे कृषि उपकरण फर्नीचर और अन्य गुलामों के साथ एक वैगन पर लाद दिया गया था क्लारा और एलिजा को आखिरी बार गले मिलने का भी मौका नहीं मिला था काउंसिल ब्ल्स में क्लैरा की ट्रेन आ पहुंची वहां पर क्लैरा सेकेंड स्ट्रीट जाने वाली ट्रॉली में सवार हुई क्लारा अपने स्टॉप के जितने करीब पहुंची उसका दिल उतनी ही तेजी से धड़कने लगा बाकी सभी यात्री देख सकते थे कि क्लारा घबराई हुई थी यात्रियों ने सुनिश्चित किया कि क्लारा सही स्टॉप पर उतरे क्लारा जब ट्रॉली से उतरी तो मार्च की तेज हवा बह रही थी सर्द हवा से उसकी आंखें मिचमिचाने लगी उसने देखा कि सड़क पर पानी के गड्ढों में से एक ऊंची काली औरत उसकी ओर और दौड़ रही थी अचानक क्लारा को डर लगने लगा क्या होगा अगर वो अपनी बेटी को नहीं पहचान पाई इतने साल हो गए थे इतने साल दौड़ती महिला धीमी हुई और फिर वो क्लारा के करीब आई शुरू में क्लारा सिर्फ उसकी नाक और मुस्कान देख पाई महिला ने एक और शर्मीला कदम आगे बढ़ाया तब तक क्लारा उस महिला के काफी करीब थी और उसे अपनी आंखों से करीबी से देख सकती थी वे वही प्यारी भूरी आंखें थी जिन्हें क्लारा कभी नहीं भूल पाई थी उसका दिल उछलने लगा सौ साल बीत जाने पर भी वो अपनी नन्नी सी बच्ची को कहीं भी पहचान लेती क्लारा ने अपनी बाहें खोल दी एलिजा जेन क्लारा के गले लग गई क्लारा अब खुद को दुनिया की सबसे अमीर महिला महसूस कर रही थी वो फिर से अपनी बेटी एलिजा जेन को अपनी बाहों में पकड़े हुए थी और इस बार वो उसे कभी भी जाने नहीं देगी अंत के शब्द अगस्त अठारह में पाइनियर एसोसिएशन की एकमात्र महिला सदस्य आंटी क्लारा ब्राउन के लिए डेनवर में एक भोज आयोजित किया गया था सैकड़ों लोग उन्हें बधाई देने आए व्यवसायी जो कभी गुलाम थे धनी जमीदार, पुराने दोस्त, यहां तक के भी। लेकिन एक घटना ने इस पल्ब को क्लारा के लिए सबसे खुशनुमा बना दिया एलिजा जेन अपनी मां से मिलने के बाद कोलोराडो में रहने आ गई थी जैसे ही क्लारा ने अपने व्हील में अपना पाइनियर पुरस्कार स्वीकार किया एलिजा जेन उनके एक तरफ खड़ी थी और क्लारा की पोती दूसरी तरफ खड़ी थी दो महीने बाद लगभग तिरासी वर्ष की आयु में डेनवर में अपने छोटे से वाइट हाउस में आंटी क्लारा ब्राउन की मृत्यु हुई इतने सारे लोग उनसे प्यार करते थे वे सभी बारी बारी से उनके बिस्तर के चारों ओर गाना गाते हुए गए क्योंकि वहां सभी के खड़े होने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी महत्वपूर्ण तिथियां अठारह क्लारा का जन्म वर्जीनिया में गुलामी में हुआ उनकी सही जन्मतिथि अनिश्चित है 1805 उन्हें केंटकी में जॉर्ज ब्राउन नाम के एक व्यक्ति को दास के रूप में बेचा गया 1820 एक साथी गुलाम रिचर्ड ब्राउन से शादी की 1826 बेटी एलिजा जेन का जन्म 1836 एलिजा जेन को एक अलग मालिक को बेचा गया अठारह क्लारा ने अपनी स्वतंत्रता खरीदी अठारह कोलोराडो में आगमन अठारह से 1865 जमीन खरीदी और खूब कमाई की 1865 एलिजा जेन की तलाश में केंटकी गईं 1866 मुक्त दासों को कोलोराडो लाई, अठारह सौ इक्यासी में पायनियर पेंशन मिली अठारह एलिजा जेन के साथ दोबारा मिली अठारह डेनवर में आंटी क्लारा ब्राउन के सम्मान में भोज आयोजित किया गया 1885 आंटी क्लारा ब्राउन का कोलोराडो में निधन